महाभारत शांति पर्व शांतिपर्व चतकमोध्याय बल्कि महत्ता और पाप से छूटने का प्रायश्चित कहते राजन प्राचीन काल की बातों को जानने वाले विद्वान इस विषय में जो धर्म का प्रवचन करते हैं वह इस प्रकार है विज्ञा क्षत्रिय के लिए धर्म और अर्थ ये दो ही प्रत्यक्ष है तथा न व्यवधार परोक्षा धर्मयापना अधर्म ओधर्मेतृक् और अधर्म की समस्या रखकर किसी के कर्तव्य में व्यवधान नहीं डालना चाहिए क्योंकि धर्म का फल प्रत्यक्ष नहीं है जैसे भेड़िए का पद चिन्ह देख कर किसी को यह निश्चय नहीं होता है कि यह व्याघ्र का पद चिन्ह है या कुत्ते का उसी प्रकार धर्म और अधर्म के विषय में निर्णय करना कठिन है धर्माधर्म फल ए जा बलवतो वशे धर्म और अधर्म का फल किसी ने कभी यहाँ प्रत्यक्ष नहीं देखा है अतः राजा बल प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे क्योंकि यह सब जगत बलवान के वश में होता है श्रियो बलम अम्त्या बलवाणि मिंदते योजनाढ़ति तदुेष्टम जधल्पक बलवान पुरुष इस जगत में संपत्ति सेना और मंत्री सब कुछ पा लेता है जो जरिद्र है वह पतित समझा जाता है और किसी के पास जो बहुत थोड़ा धन है वह उच्छिष्ट या जूठन समझा जाता है बहुअपथ्यम बलवते न किंचित भयात् भयात उभ सत्याधिकाराय महतो भयात् बलवान पुरुष में बहुत सी बुराई होती है तो भी भय के मारे उसके विषय में कोई मुंह से कुछ बात नहीं निकालता है यदि बल और धर्म दोनों सत्य के ऊपर प्रतिष्ठित हो तो वे मनुष्य की महान भय से रक्षा करते हैं अति धर्मात्मंडे बला धर्म प्रभर तले प्रतिष्ठित हो धर्म ओ धर मिव जंग मैं धर्म से भी बल को ही अधिक श्रेष्ठ मानता हूँ क्योंकि बल से धर्म की प्रवृत्ति होती है जैसे चलने फिरने वाले सभी प्राणी पृथ्वी पर ही स्थित हैं उसी प्रकार धर्म बल पर ही प्रतिष्ठित है धूमो वायोरिव वशे बलम धर्मो नीश्वरो बले धर्मो ध्रो बल्ली व संसिता जैसे धुआं वायु के अधीन होकर चलता है उसी प्रकार धर्म भी बल का अनुसरण करता है अतः जैसे लता किसी वृक्ष के सहारे फैला फैलती है उसी प्रकार निर्बल धर्म बल के ही आधार पर सदा स्थिर रहता है वशे बलवताम धर्म सुखम भोगवता में वह नास्त्य साध्यम बलवताम सर्व बलवताम शुचि जैसे भोग सामग्री से संपन्न पुरुषों के अधीन सुख भोग होता है उसी प्रकार धर्म बलवानों के वश में रहता है बलवानों के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है बलवानों की सारी वस्तुएं ही शुद्ध एवं निर्दोष होती है दुराचार्षी बल परित्राणम न गे अतस्मते सर्वो लोको वृका जिसका बल नष्ट हो गया है जो दुराचारी है उसको भय उपस्थित होने पर कोई रक्षक नहीं मिलता है दुर्बल से सब लोग उसी प्रकार उद्विग्न हो उठते हैं जैसे भेड़िये से अपम तो दुखम जीवत जीवित जीवित जदपकृष्टम यथव मरणम तथा दुर्बल अपनी संपत्ति से वंचित हो जाता है सबके अपमान और उपेक्षा का पात्र बनता है तथा तो दुख में जीवन व्यतीत करता है जो जीवन निंदित हो जाता है वह मृत्यु के ही तुल्य है यदेव पापेन चारित्रेन विवर्जिता सुभृतम तप्यते तेन वाक्सल्य परिक्षतः दुर्बल मनुष्य के विषय में लोग इस प्रकार कहने लगते हैं अरे यह तो अपने पापाचार के कारण बंधु बांधवों द्वारा त्याग दिया गया है उनके उस बांगण से घायल होकर वह अत्यंत संतप्त होता हो उठता है अत्रुराचार्य पाप सेद्याेत तथोपास वही दिव प्रसाद मधुरा वाचा चाप्यथ कर्मण चापि भवे विवहेच महा इतस्मी वे दीव पर कीर्तदुन जपे दुदकशील श्यापे सलो नजल्पक ब्रह्मशे बहुक सुदुष्कर उच्यमोशोक बहुकृत तद चिंत यहाँ अधर्म पूर्वक धन का उपार्जन करने पर जो पाप होता है उससे छूटने के लिए आचार्यों ने यह उपाय बताया है उक्त पाप से लिप्त हुआ राजा तीनों वेदों का स्वाध्याय करे ब्राह्मणों की सेवा में उपस्थित रहे मधुरवाणी तथा सत्कर्मों द्वारा उन्हें प्रसन्न करे अपने मन को उधार बनावे और उच्च कुल में विवाह करे मैं अमुक नाम वाला आपका सेवक हूँ इस प्रकार अपना परिचय दे दूसरों के गुणों का बखान करें प्रतिदिन स्नान करके इष्ट मंत्र का जप करें अच्छे स्वभाव का बने अधिक न बोले लोग उसे बहुत पापाचारी बताकर उसकी निंदा करें तो भी उसकी परवाह न करें और अत्यंत दुष्कर तथा बहुत से पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के समाज में प्रवेश करें अपापोजमाचार क्षिप्रम बहुमत भवेत सुखम ऐसे आचरण वाला पुरुष पापहीन हो शीघ्र ही बहुसंख्यक मनुष्यों के आदर का पात्र हो जाता है नाना प्रकार के सुखों का उपभोग करता है और अपने किए हुए विशेष सत्कर्म के प्रभाव से अपनी रक्षा कर लेता है लोक में सर्वत्र उसका आदर होने लगता है तथा वह ए लोक और परलोक में भी महान फल का भागी होता है इतिश्री महाभारते शांति पर्वणि आपद्धर्म पर्वणि सदधिक अध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद धर्म पर्व में एक अध्याय पूरा हुआ